प्रश्न उत्तर दीप माला वेदांत जिज्ञासा सुषुप्ति से उठने के बाद जो ज्ञान होता है मैं सुख से सोया मैंने कुछ नहीं जाना इसे वेदांत शास्त्र में स्मृति माना जाता है जब सुषुप्ति में न तो अंतकरण रहता है और न काल तो वहां अनुभव कैसे होगा जिसकी बाद में स्मृति हो क्या यह ज्ञान केवल विकल्प रूप है समाधान इन सब बातों पर तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से विचार करना चाहिए श्रुति प्रत्यक्ष है ऋषियों का अनुभव है श्रुति में जो जागृतादी अवस्थाओं की चर्चा है वह आपकी ही कथा है इसलिए इसे हमेशा अनुभव से ही समझना चाहिए परंतु हम लोग देहाध्यास और बुद्धिवाद के कारण इसे भी इदम की चर्चा मानकर समझना चाहते हैं इसीलिए तत्व का ग्रहण नहीं होता श्रुति तो इन अवस्थाओं के विचार के माध्यम से आपको स्वरूप का बोध कराना चाहती है जागृत अवस्था में आपको इंद्रियों के माध्यम से घटादी पदार्थों का ज्ञान होता है अयम घट यह ज्ञान मनोवृत्ति रूप होता है यह घट ज्ञान फिर आपसे प्रकाशित होता है जिसे वेदांत में साक्षी भाष्य कहते हैं शांत जगत जगह है आप बैठे हैं आपके मन में एक संकल्प उठता है वह तुरंत प्रकाशित हो जाता है यह प्रकाशन आपसे ही होता है आप अर्थात साक्षी इस साक्षी से होने वाले ज्ञान की बाद में आपको स्मृति भी होती है वेदांत के अनुसार स्वप्न का ज्ञान भी साक्षी भाष्य है क्योंकि मन तो वहां दृश्य बन गया है कोई करण तो वहां रहा नहीं इसलिए मानना पड़ता है कि स्वप्न दृश्यों का ज्ञान साक्षी से ही होता है स्वप्न की हमें स्मृति होती है यह निर्विवाद है इसलिए साक्षी भाष्य ज्ञान की स्मृति नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते साक्षी तो आप ही हैं इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता कि साक्षी भाष्य को हम कैसे जानेंगे जब आपका स्वरूप मन को प्रकाशित कर रहा है तो मन के अभाव को भी प्रकाशित करेगा सुषुप्ति में मन पर आवरण है परंतु आप पर तो आवरण नहीं है इसलिए वहाँ मन के अभाव को भी साक्षी प्रकाशित कर ही सकता है सुसुप्ति में आप कालादि का अभाव भले ही मान लें परंतु अपना अभाव नहीं कह सकते कुछ न जानना या जा मनोवृत्तियात्मक ज्ञान का अभाव है इसका प्रकाशन भी साक्षी से होता है कहो कि वहाँ ज्ञान होता है ऐसा भान क्यों नहीं होता तो वह इसलिए कि ज्ञान शब्द से हम विशिष्ट ज्ञान वृत्तियात्मक ज्ञान को ही समझते हैं उस ज्ञान के लिए उपाधि की आवश्यकता है जो सुसुप्त में नहीं है परंतु वहाँ ज्ञान ही नहीं है ऐसी बात नहीं है जब सुसुप्त में साक्षी को अनुभव हुआ तब जागृत काल में उसकी स्मृति भी आपको होगी क्योंकि आप ही साक्षी हैं सुसुप्त में सुख का अनुभव जागृत अनुभव जैसा नहीं है वह आयास रहित परिश्रम रहित दशा है यही वहाँ का सुख है जागृत और स्वप्न में परिश्रम होने के कारण वहां क्लेश बना ही रहता है परंतु सुषुप्ति में ऐसा नहीं है सुख आपका स्वरूप है और उसका नजदीक से अनुभव सुषुप्ति में ही होता है क्योंकि वहां कोई विक्षेप नहीं है जब सुषुप्ति में साक्षी को सुख का अनुभव होता है तो उसकी स्मृति में भी कोई समस्या नहीं दिखती हमारी दृष्टि से तो वेदांत ग्रंथों में मैं सुख से सोया मैंने कुछ नहीं जाना सोकर उठने पर होने वाले इस ज्ञान को जो स्मृति रूप माना गया है वह ठीक ही दिखता है